परमात्मा से आबद्ध कर लेना और उन्हीं के संग संग जीवन को जीना व्यवहार काल ऐसा ही ऋषि लोग जीवन जीते आए हैं तद विष्णु परमम पदम सदा पश्य सूर्य दिवीव विष्णु व्यापक परमात्मा के परम पद का उपासक लोक सदा निरंतर 18 घंटे परमात्मा के ध्यान विचार में रहते हुए व्यवहार काल को उपासना काल को दोनों को सर्वोत्तम बनाया करते हैं बिना आत्मा परमात्मा के ज्ञान के जीवन नीरस मरुस्थल के तुल्य है वही जीवन जिसमें परमात्मा का सानिध्य है आत्मा का ज्ञान विज्ञान है वह उपजाऊ भूमि के तुल्य सरोवर के तुल्य है तो संकल्प लेते हैं प्रातः काल की वेला में न संसार को याद करना है इस काल में न तमगुण की उपासना में जाना है सत्वगुणी हो करके अपने गुण कर्म स्वभाव को परमात्मा के ज्ञान जल से सिंचित करते रहना है वो निरंतर हम सबका पालन तो कर ही रहे हैं इस बात को हम भी समझें कि हमारा जीवन हमारे कारण नहीं है इस जीवन को देने वाले वो जीवन के आधार सर्वाधार परमात्मा है। हमें नहीं पता कैसे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चलती है शरीर में कैसे सब तथात्मा का निर्माण होता है कैसे इंद्रियां कार्य करती हैं कैसे मन कार्य करता है इस विधा को हम जानते नहीं हैं लाभ तो उठा रहे हैं इस विधा को भी जान ले तो लाभ और अधिक ले सकते हैं यथा दिवस सूर्य के प्रकाश में किसी को भ्रांति नहीं होती है जिसके पास आंखें हैं रात के घने अंधेरे में भ्रांति होती है भय भी होता है तो परमात्मा का सानिध्य मध्यान्ह के सूर्य के समान है प्रकाश ही प्रकाश है अंधेरे का लेश भी नहीं अतः जीवन में समग्रता लाने के लिए भरपूर ज्ञान निष्काम कर्म पवित्रता संयम संगठन मनोनियंत्रण परमानंद स्वस्थ निरोग जीवन जितने भी संसार में अभ्युदय सद्गुण हैं सब के भी आधार परमात्मा है उनकी दो संपत्तियां हैं अभ्युदय और निश्रेयस ऐसे महादानी महाज्ञानी परोपकारी जीवात्मा के परम सखा वो दुखियों का हम दर्द अकेलों का साथी श्रुति जगदा धार है उसको बताती अजर है अमर है शरण उनकी आओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ अच्छी प्रकार से आसन लगाओ तो भी आलस्य का प्रभाव नहीं होता है फिर मन में भूख लगे परमानंद की इतने जन्म बीत गए सृष्टि का आधा भाग बीत गया संसार को खाते पीते भोगते हुए अब तक किसी की तृष्णा नहीं बुझी है आगे भी न बुझेगी और परमात्मा का सानिध्य थोड़ा भी मिल जाए तो जीवन धन्य होता है एक तेरी दया का दान मिले तेरा सहारा मिल जाए भवसागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए अपने प्रति जागरूकता हम आत्मा है चेतन आत्मा हैं अनादि और काल से अनंत है ज्ञान आनंद हमारा भोजन है शरीर में हमको निवास मिला है ये जो मनुज तन धन प्राण है ये तो प्रभु मिलन का सामान है अतः इन साधनों का सदुपयोग करके स्वयं को वामन से विराट बना एक समग्र जीवन बनाना जिसमें इस पर का ध्यान उपासना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो कुछ हमारे पास शरीर विद्या बुद्धि साधन है वो सब इस पर के दिए हुए हैं हम इनके प्रयोग के अधिकारी हैं मुख्य स्वामी परमात्मा को हम मानते हैं तो इन साधनों का हम बहुत अच्छा उपयोग ले पाते हैं अपना मानते ही मनमानी मनमर्जी स्वच्छंदता आ जाती है ये प्रभु के दिए वरदान है उपहार है इनको संजो के रखना है इनसे अपना कार्य भी सिद्ध करना है ये भावना बनती है तो इंद्रिया मन हमारे अनुकूल होते जाते हैं जिस काम के लिए भगवान ने शरीर दिया है इंद्रिया बुद्धि बन दिए हैं उसी काम में लगाएंगे तो ये सारे साधन जड़ होते हुए भी देवता के तुल्य हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं तभी तो ऋषि लोग इनको देवता कहते हैं जड़ देवता पृथ्वी जल अग्नि पवन आकाश पंच जान इंद्रिया पंच कर्म इंद्रिया दस प्राण अंतकरण ये सब ईश्वर के लिए साधन अति उत्तम है इन्हीं के संतुलन में ध्यान है समाधि है अष्टांग योग का पूरा परिपालन है अपनी पहचान बढ़ाएं ये सब रुचि बढ़ती चली जाएगी हम आत्मा है स्त्री नहीं पुरुष नहीं वृद्ध नहीं युवा नहीं अमीर गरीब नहीं हम शुद्ध चेतन आत्मा हैं शुद्ध चेतना के बोध में आलस्य कहाँ रहेगा निराशा नहीं होगी अहंकार भी नहीं होगा हिंसा के भाव भी ना होंगे मन इंद्रियों का वसित्व करते हुए बार बार यही निश्चय हम सब में वही एक ज्योति समायी हुई है मुझ में ओम तुझ में ओम सब में ओम समाया था सर्वव्यापक परमात्मा है तुम्हारे पे ही योगी मुनि सब सिर झुकाते हैं तुम्ही से प्रेम करते हैं तुम्हारे गीत गाते हैं जो जिसकी महिमा को जानेगा क्यों न उसका गुणगान करेगा तेरा है सखा तुझ में जरा मन टिका के देख अंत करण में जान की ज्योति जला के है इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर को बाहर की ओर से उन्हें भीतर को मोड़ दो कर द्वार सकल बंद समाधि लगा के देख अंत करण में ज्ञान की ज्योति जला के देवात्मा का धर्म है कर्तव्य है अपने परिचय को बढ़ावे और पृथ्वी से लेकर परमात्मा तक पदार्थों से उचित व्यवहार में पूरा योगाभ्यास अंतर्निहित हो जाता है परमात्मा के प्रति माता का भाव पिता का भाव गुरु का भाव वो सब रूपों में हमारे सामने उपस्थित हैं है। किसी रूप में उनको पुकारो माँ बनके हमारा मान बढ़ाते हैं पिता रूप में पालना करते हैं गुरु में गुरु के रूप में ज्ञान देते हैं बंधु के रूप में हमको आनंद से युक्त करते हैं मित्र के रूप में हमको सुसंवेदना प्रदान करते हैं तमेव स मम देव देवा तुम ही न पिता वासो तुम माता सतक्रतो बिता जैसे लौकिक माता पिता को हम प्रेम करते हैं उनकी आत्मा को तो जानते नहीं है देह से ही प्रेम करते हैं ऐसे परमात्मा बिना देह के सब विश्व की माता पिता है अनादि माता पिता है उन जैसा पालन कोई नहीं जिन्होंने काल से क्षण भर को भी तो विश्राम नहीं किया हम जीवों के लिए संसार बना रहे हैं पालन करते हैं फिर प्रलय भी कर देते हैं फिर ऐसा संसार बना देते हैं ऐसा पुरुषार्थी ऐसा करवट तब तो कौन है कोई नहीं हमको देह के साथ में सोना जागना पड़ता है खाना पीना पड़ता है देह से आत्मा मुक्त हो जाए तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए परमात्मा उसके लिए समर्थ है पूर्ण होते हैं सारे द्वंद्वों से निर्द्वंद्व होकर के जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि हार जीत कोई द्वंद उसको छू नहीं सकता देह से मुक्त आत्मा को ये भी विश्वास को दृढ़ करते हैं कि जो चेतन है सर्वज्ञ हैं सबको सुनते हैं वो मेरे क्यों ना सुनेंगे अवश्य सुनते हैं सुन रहे हैं पर सुनाने से पहले अपनी पात्रता बन जाए मैं जीवात्मा के अपने धरातल पर आकर के शुद्ध पवित्र होके प्रभु से उन्हीं का सानिध्य मानू तो कृपालु कृपालुदेव बोधे अपना जान देंगे अपनी सानिधि प्रदान करेंगे अवश्य करेंगे जिन परमात्मा ने कोटि कोटि ऋषियों को अपना सानिध्य प्रदान किया मुक्ति प्रदान की वो मुझे भी तो मेरे भी तो पिता है वो मेरे रक्षक है वो मुझे भी लक्ष्य तक पहुँचाएंगे मुझे भी उनके प्रति जागना है आसन स्थिर बना रहे शरीर में कोई चंचलता ना ले पाए तमगुण का प्रभाव ना ले पाए ये बार बार मन को सूचना संवेदना देनी होती है उपासना काल है प्रभु के मिलन का समय है मैं तैयारी करूँगा खूब उत्साह से स्तुति प्रार्थना उपासना करूँगा परमात्मा ने इतना चित्त में बुद्धि में सामर्थ्य दिया है कि कोई जीवात्मा चाहे तो वह यत्न करके समाधि में भगवान को मिल सकता है चाहे प्रयत्न करे तो और न चाहे तो पूरी सृष्टि बीत जाए तो भी उसको भगवान का सान्निध्य न मिल पाए ऐसा भी हो सकता है ऐसे लोग बोलते हैं कहते हैं वो परमात्मा सच्चिदानंद घन योगियों धर्मात्माओं विद्वानों के अत्यंत निकट है, उनको अंतरात्मा में मिल जाते हैं परंतु तो वही परमात्मा अविद्वान अयोगी अधर्मात्मा कोटि कोटि वर्षों में भी प्राप्त नहीं होते विद्वान का तात्पर्य हमारा ज्ञान वेदानुकूल हो योग्य था चित्त का नियंत्रण मनोनियंत्रण धर्मात्मा धर्म में प्रतिष्ठित होना अहिंसा सत्यादि को अपने जीवन का आधार मानना कर्तव्य रूप में परमात्मा केवल एक ही है जीवात्माएं असंख्य हैं और परमात्मा सब जीवों के रक्षक है किसी एक के नहीं है ईश्वर को हम सब अपना कह सकते हैं कुछ के अपने हैं इसी प्रकार संसार इस भी हम सब का अपना है भगवान का दिया हुआ एक उद्यान के तुल्य है सब प्रया रहने का अवसर मिला हुआ है इस जीवन को संसार को उद्यान के तुल्य सुरभित बनाए शरीर को संसार को रोगी प्रदूषित बनाने से परमात्मा से दूरी हो जाती है तभी तो वेद में कहा सुगंधि पुष्टि वर्धना, संसार में सुगंधित पुष्टि को भर दो बढ़ा दो इसलिए ध्यान से पहले यज्ञ किया जाता है वातावरण बनाया जाता है सुगंधित वातावरण सुरभित वातावरण तो ध्यान को भी एक नया आयाम मिलता है जीवन में यज्ञ की योग की दोनों ज्योति समान रूप में चले तो ध्यान उपासना सुगम हो जाते हैं इतनी मन की भूमि बना करके ये संध्या उपासना महान यज्ञ है हवन से पहले तैयारी करते हैं इसी प्रकार ध्यान से पहले मन के धरातल में अनुकूलता को उपस्थित करते हैं इस पर हमारे हैं हम उनके पुत्र हैं शिष्य हैं यह संसार प्रभु का बनाया हुआ मंदिर है इसको हमने सुंदर बना कर के इसमें रहते हुए अपने औरों के लिए अभ्युदय निश्रेस के बीज बोने हैं और आगे चलकर के फल रूप में दोनों को सिद्ध कर लेना है करता है नए साधकों के लिए अभ्यास करते करते यही सारी भूमिया मन के साथ होती जाती है मन से बोलते हैं मन में ही गायन करते हैं कि हम भगवान को सुना रहे हैं वो सर्वव्यापक हमको सुन रहे हैं और भावना यही है कि हम उस परमात्मा का ध्यान पूजन करते हैं जो हम सबके पालक रक्षक स्वामी हैं जिनका ज्ञान अखंड एक है उन जैसा रक्षक और कोई हो नहीं सकता जिन्होंने पूरे विश्व में इतनी प्रकार की औषधियां वनस्पतियां बनाई हुई है सुगंधित द्रव्य बनाए हैं सबको बढ़ाने वाले हमारे शरीर को पुष्ट बनाने वाले हैं कैसे इस जीवन हमारा चलता है ईश्वर की व्यवस्था में ही चल रहा है हमें नहीं पता जागृत अवस्था कैसे आती है स्वप्न का स्वरूप क्या होता है सुसुप्ति आ जाती है समाधि की भूमि बनती है इन सब भूमियों के आधार परमात्मा ही है उस भूमि को जगाने जो एकाग्र भूमि है चित्त की निरुद्ध भूमि है तो यही जीवन देवकोटी का जीवन बन जाता है इन भावों से सुरक्षा मिलती है कि विश्व का अधिपति मेरा स्वामी रक्षक है मेरे इंद्रियों मन का निर्माता है अतः मन से बुद्धि से मुझे कितना ऊंचा विचार निश्चय करना है शुद्र भावों में शुद्र विचारों में कदापि नहीं रहना क्योंकि इन सबको बनाने वाले शुद्र नहीं विराट है विराट के बनाए साधनों से विराट कर्म करने शुद्ध कर्म राग द्वेष मोह ये नहीं समाधि लगाना मन का मन की उपयोगिता है परमात्मा का निश्चय करना बुद्धि का साफल्य है संपूर्ण विद्याओं को हस्तगत कर लेना ये भी बुद्धि का ऐश्वर्य है परमात्मा चेतन है ज्ञानी है तो उनके तुल्य ज्ञानी बनना ज्ञान की आराधना करना कैसी आराधना करने वालों को मृत्यु का भय नहीं दुख देता जैसे खरबूजा पकने पर बेल से स्वतः पृथक होता बहुत मधुर हो जाता है स्वभाव से उसका वो रस सुगंधित होता है ऐसे हमको मृत्यु काल में सहजता से मृत्यु मिले और बिना दुख की मृत्यु बिना भय की मृत्यु मर के या तो मुक्ति में जाना आगे उत्तम जन्म के लिए जाना और परमानंद से दूर न रहना जी तेजी समाधि लगा के भगवान का आनंद भोगना आगे मुक्ति रूप में वेष्ट जन्म को पा करके परमानंद सिद्ध होना ऐसा व्यक्ति संसार का उचित परोपकार कर सकता है क्योंकि परमात्मा परोपकारी है निस्वार्थ भाव से भगवान उपकार करते हैं ऐसे परमात्मा का उपासक भी निस्वार्थ भाव से सबके दुखों को दूर करता है सबको भगवान की ओर ले चलता है प्रेरणा देना सच्चिदानंद का जप करते हैं ओम परमात्मा का सबसे प्यारा नाम परमात्मा सत्य है सर्वत्र है उनकी सत्ता वो चेतन सर्वज्ञ हैं आनंद क्य था सागर है पर कहीं दूर नहीं सदा हमारे निकटतम है थे हैं और सदा रहेंगे इस बोध को हम प्राप्त कर ले यही साधना है कि वो हम में हैं सब में है सदा है चेतन है वो दाता है तो हम ग्रहिता बन जाए ग्रहण करने वाले लेने वाले संसार को तो निरंतर ले ही रहे हैं संसार पशु हो रहे हैं इसी भांति परमात्मा के आनंद को लेने के पात्र बन जाना ओ ya uh -huh. वेदनाशील हो नहीं सकता हमारे जीवन में संवेदना की बहुत भारी कमी है इसलिए परमात्मा की संवेदना का पता नहीं चलता जितना जितना व्यक्ति संवेदनशील सबके प्रति बनता जाता है उतना उतना परमात्मा की संवेदना को समझ पाता है कर्तव्य पालन इसी का नाम है किसके प्रति क्या व्यवहार करना था उसको ठीक समय पर निभाना श्रद्धा पूर्वक की संवेदना है किसी को दुख न हो हमसे यही तो अहिंसा है और परमात्मा पूर्ण अहिंसक है जिन्होंने अनादि काल से आज तक किसी भी को भी जीवात्मा को अन्याय से दुख नहीं दिया न्याय रूप में दुख जरूर दिया है संवेदना के साथ उसकी सुधार की भावना के साथ उसका कल्याण हो ये परमात्मा का स्वभाव जीवात्मा भी धारण करे कि मैंने संवेदनशील बनना है चाहे समय का परिपालन हो दायित्व तो को निभाना हो कहीं पर भी कोई त्रुटि ना होने पाए उन पर परमात्मा असीम कृपा करते हैं अन्य पर नहीं इस पर दयालु है हमको दयालु बनना है ओ दयालु दया ईश्वर जैसा दयालु कोई था नहीं हो नहीं सकता हमने भी जीवन में दया को धारण करना है दया की विरोधी क्रोध है हिंसा है अहंकार है जहाँ दया है किसी ने बोला है दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए जब तक लख में प्राण प्राण के रहते रहते दया हमसे दूर ना हो ईश्वर की दया तो अनंत है तेरी दया का विस्तार कितना जो देखना है तो देखो सागर सागर की लहरें असीम हैं गिन नहीं सकते हैं तो भी सागर सीमित है ईश्वर की दया का को कोई गिन नहीं सकता असीम है परमात्मा न्यायकारी है हमको भी न्यायकारी ओ oh. परमात्मा सबके आधार हैं सर्वाधार पंचभूत पृथ्वी जलादि हमारा शरीर पूरा संसार मुक्ति अभ्योदय सबके आधार है तो जो कुछ मांगे भगवान से ही श्रद्धा पूर्वक मांगे कुंजा साधानी और कोई है नहीं क्यों संसार से मानते हैं जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है जिसके पास सब कुछ है उसी से ही मांगना सर्वोत्तम है ओ सूर्य हमारे जीवन का आधार बना हुआ है सूर्य के आधार परमात्मा है हम धरती पे निवास करते हैं धरती हम सबको आधार देती है परमात्मा धरती के भी आधार है हम प्राणों के सारे जीते हैं परमात्मा प्राणों के भी आधार है। इस पर सत्य स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है अनंत है और ब्रह्म सबसे महान है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म हम भी जीवन में सत्य को धारण करें ज्ञान को बढ़ावे, क्षुद्रता को छोड़े, महानता को अपने जीवन में अनुभव करें अथ संध्योपासना भूरभुवस्व तत्सुरेण्य ऐसी मेधा बुद्धि जो भगवान से प्रेम की ओर हमको प्रवृत्त कर सके कर्तव्य पालन कर्तव्य निष्ठा संवेदना की ओर हमको प्रवृत्त कर सके ऐसी धारणावती बुद्धि हमको निरंतर प्राप्त होती रहे जीवन के चार फल है धर्म अर्थ काम, मोक्ष कुछ कुछ देह में हमें सिद्ध करना है वो भी परमात्मा के अधीन है परमात्मा से चार फलों की कामना करते हैं जहां अपनी चेतना की अनुभूति होती है मैं हूं वहीं पर परमात्मा को हम बोलते हैं संबोधन करते हैं कि भगवान मैं आपका पुत्र आपका शिष्य उपासक आपसे इन संपत्तियों की याचना करता हूं ओ चक्षु चक्षु व्वा चक्षुषुत्रोत्र शरीर इंद्रिया सब स्वस्थ निरोग बलवान और पवित्र हो हमारी सारी क्रियाएं इंद्रियों से होने वाली मन से होने वाली सब में पवित्रता ही पवित्रता हो क्योंकि परमात्मा पवित्रतम है उनके संग संग हम भी पवित्र आचरण संपन्न बने तीन बार खूब गहरा श्वास ले करके छोड़ देते हैं स्वस्थ वातावरण में प्राणायाम भी करना होता है अभी काल को ध्यान रखते हुए इतना ही करते हैं खूब गहरा श्वास ले खूब गहरा थोड़ा सा अंदर रोक करके उसको फिर बाहर छोड़ देते हैं इस पर के सारभूत नाम प्राण मंत्र में बताए परमात्मा भू प्राणों के भी प्राण है ओम भुव वे ही सब दुखों से पार लगाने वाले हैं ओम स्व ऐसे भगवन हमें सब आनंद सुखों की प्राप्ति कराने वाले ओम महा सबसे महान पूजनीय है ओम जन सब संसार को रचने वाले बनाने वाले ओम तपह दुष्टों को दंड देने वाले हैं ओम सत्यम वही भगवान सत्य स्वरूप है शिव है अविनाशी है इन सात भूत सात नामों में जीवन के उत्थान का पूरा संविधान छिपा हुआ है ओम भू ओम भुँ, ओम स्वाहा ओम महा ओम ओम तप ओम सत्यम जीवन में सत्य आ आएगा तो शिव कल्याण होगा हो ही होगा और हमें भी अपना अविनाश रूप पहचान में आ जाएगा अंतिम आत्मा नहीं मरता नहीं मरेगा यही ज्ञान मृत्युंजय पद को उपलब्ध कराता है अब मर्षण मंत्र जहां पर निष्पाप होने की भावना है ओतं चाथा तपोध्य जायत त्र जायत धाता यथा ये पूरा विश्व भगवान ने अपनी कृपा करके हमारे लिए बनाया है वो सब में व्यापक है हमारे कर्मों के साक्षी है फल प्रदाता है इस बुद्धि को मन में हम अपने में उभारते हैं तो हमें पाप से घृणा होती है पाप नहीं करते हैं परिणामतः दुख भी नहीं होता ओम शनो देभि आव भगवंतुतो रवंतु न मनसा परिक्रमा के छ मंत्रों में छयों दिशाओं में परमात्मा की उपस्थिति का बोध उनकी करुणा दया रक्षा का प्रकार और सबके प्रति वैर भाव का त्याग अहिंसा के भाव जगाना उद्देश्य है क्योंकि परमात्मा अहिंसक है उनकी मित्रता में अहिंसा ही तो रह सकता है हिंसक कदापि नहीं ओम प्राची दि गग्नि तो दि कव ो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम किशुभ्यो नमे यो वस्तु योस्मा वैमस्थं दक्षिणाधिपतिरक्षिराक्षिताशव तेज्यो नमोधिपतिभ्यो नमो अंत है, वही अग्नि है ज्ञान प्रदाता इंद्र ऐश्वर्यशाली है वरुण बहुत महान है सोमह शांति प्रदाता है विष्णु सर्वव्यापक है बृहस्पति अखिल ब्रह्मांड के स्वामी वेद ज्ञान प्रदाता है हम उनसे गुणों को धारण करें जीवन में भी तेजस्विता को धारण करें सत्यश्वर्य को धारण करें महानता को धारण करें शांति को धारण करें व्यापकता और ज्ञान विज्ञान यही आत्मा के लिए दिव्य शक्तियाँ हैं धरोहर है और परमात्मा का वरदान भी यही है इनको पाते हुए सिद्ध करते हुए जीवन में अहिंसा को सिद्ध करते जाते हैं सबके प्रति प्रीति का भाव यही हमें उपस्थान के लिए आधार बनते हैं देवं ज्योतिम उद्यम जातवेतिकेतवे विश्वाय सूर्य शिस्त्रम देवाय क्षुपित्रस्था आप्राद्यावातिश सूर्य आत्मा जगत स्तु सस्त स्वाहादेविदुस्ता चुक्रमुच्चर पशेम शरद शतरेम शरद शत शूया हम उपासक लोग तमसस परी अज्ञान से परे अंधकार से परे ज्ञान स्वरूप परमात्मा को जो कि जात वेदा है सब संसार में प्रकाशमान हो रहे हैं सब गुणों के आधार है उनको श्रद्धा भक्ति भाव से अपने अंतरात्मा में अनुभव करें उनकी शरण को प्राप्त होवे उनको छोड़ने की उपासना कभी ना करें क्योंकि वो विचित्र हैं अद्भुत हैं उनकी रक्षा के प्रकार बहुत अद्भुत हैं सर्वदा है वो विद्वानों के देवों के परम हितकारी हैं उन्हीं की आज्ञा में हमारा जीवन बीते प्राणों को धारण करना देखना सुनना बोलना सुनाना वैदिक जीवन जीने का आदत स्वभाव बनावे ऐसा करते हुए दीनहीनता से दूर रह करके पवित्र जीवन जीते हुए अपने उद्देश्य को सिद्ध कर सकें और भगवान से बारंबार मेधा बुद्धि की याचना करें ऋषिद्यान लिखते हैं जब जब भगवान की भक्ति करें व विद्वानों की सभा में जाए तब तब उनसे मेधा बुद्धि की ही मांग किया करें कि जिसके पास मेधा बुद्धि है उसके पास संसार का सारा इस पर ये उसको सहज भाव से प्राप्त होता है मेधा बुद्धि की भिक्षा को झोली में मेरे डालना कर कर कमाई कर्म की अर्पण तेरे कर डालना मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना जितने भी श्रेष्ठ कर्म है श्रद्धा व प्रेम से करूं आई अभद्र भाव तो उनको सदा ही डाल जीवन के चार फलों के प्रति कि हे भगवान ईश्वर दया के सिंधु आपके कृपा कृपाशीर्वाद से चार फल हमको तो सुगमता से प्राप्त हो हम आपको बारम्बार आपके प्रति नमन भाव व्यक्त करते हैं कृतज्ञता प्रकट करते हैं आपके असीम उपकारों को मानते हैं इतने भगवान के जीव पर उपकार हैं अनादिकाल से हैं और कभी वो बंद ना होंगे अनंत काल तक होते ही जाएंगे ऐसे उपकारी ऐसे रक्षक ऐसे स्वामी नियंता माता पिता बंधु के प्रति जीवात्मा का कितना प्रेम समर्पण विश्वास हो इसी को आस्तिकता बोलते हैं यही धार्मिकता है इसको मनुष्य देहधारी कर सकता है और जिसका फल आगे परमानंद मुक्ति रूपी फल है जीते जी आनंद में रहना और मर करके मुक्ति में जाना वो अगले जन्म में अच्छे जन्म को प्राप्त होना इस पार भी परमात्मा उस पार भी परमात्मा अब शोक दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में हे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में ओम सुख कंद से सचिदानंद से याचना है श्रेय पथ पर चलो कामना थना है श्रेय पथ पर चलो कामना है ले चलो सत्य पथ सर्व जाता कुटिल अघ से बचो सिर नवाता ले चलो सत्य पथ सर्व जाता घ से बचू सर नवाता मुझको दो आत्मबल जिससे हो बे सफल साधना है मुझको दो आत्मबल जिससे हो बे सफल साध स्वस्ति पंथा मनु चरे मम घ और चंद्र के तुल्य भगवन स्वस्ति पंथ मनु मम घन सूर्य और चंद्र के तुल्य भगवन जान लूं दान दो अख बन रहू प्रार्थना है ज्ञान दान दू अख ना बन रहूँ प्रार्थना है श्रेय पथ पर चलू कामना है ओम सुख कंद से सचिदानंद से याचना है